माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन माँ का कमरा इक्कीस दो उन्नीस सौ बारह माँ चौकी के पास नीचे बैठी हुई हैं सुबह सात बजे का समय है स्वामी निर्भयानंद द्वारिकाधाम गए हैं उन्होंने माँ को पत्र लिखा है और उसके साथ गिरनार के दत्तात्रेय का चावल प्रसाद भेजा है माँ को प्रसाद देने पर उन्होंने पूछा दत्तात्रेय कौन है मैं जड़ भरत दत्तात्रेय वे ब्रह्मर्षि थे ईश्वर कोटि माँ जैसे ठाकुर के लड़के वे सब ईश्वर कोटि के थे ना। योगिन योगानंद को वे अर्जुन कहते स्वामी जी विवेकानंद को सप्तर्षियों में से ल, ले आए थे बाबूराम राम को नैकस्यकुलन नितांत पवित्र कहते निरंजन पूर्ण राखाल ये भी उनकी दृष्टि में ईश्वर कोटि थे मैं बेलघरिया के तारक बाबू माँ हाँ भवनाथ भवनाथ को वे नरेंद्र की प्रकृति कहते शरद को कुछ कहते थे क्या मैं मालूम नहीं बताओ ना और कौन कौन क्या है माँ क्या पता और नहीं जानती शरद को ईश्वर कोटि नहीं कहा मैं तुमने तो कहा था शरद शारदानंद और योगिन ये दो मेरे अंतरंग हैं अच्छा कोई कोई ईश्वर कोटि संसार में ऐसे कैसे डूबे हुए हैं स्त्री पुत्र लेकर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 इस सृष्टि में कैसी कैसी गड़बड़ी है ठाकुर यह लेकर वह करते हैं राम की टोपी श्याम को पहनाते हैं इसको लेकर उसको बनाते हैं जाने कितना क्या क्या करते रहते हैं बाद में कहने लगी दुनियादारी करते हुए भी कोई ईश्वर कोटि हो सकता है उसमें भला क्या दोष राधु बीमार है बुखार और पीड़ा है इससे माँ बड़ी चिंतित है कह रही है मेरे रहते रहते इसका कुछ ठीक नहीं हुआ तो इसके बाद उसे कौन देखेगा ऐसा होने से वह क्या बचेगी मैं तुम्हारे पास तो सारे दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है तुम्हें तो थोड़ा भी विश्राम नहीं मिलता माँ मैं तो ठाकुर से दिन रात कहती रहती हूँ ठाकुर यह सब कम कर दो थोड़ा विश्राम लेने दो पर वह होता कहाँ है जितने दिन हूँ ऐसा ही चलेगा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 एक के पास ऐसा ही अप्रिय सत्य कह दिया था इस पर माँ ने कहा था यह क्या गोल गोलाब तुम्हारे यह कैसा स्वभाव होता जा रहा है दोपहर में एक पागल माँ के पास आया था और बड़ी गड़बड़ी कर गया उस प्रसंग में माँ कह रही है उन्होंने ठाकुर ने किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं चलने दिया कितनी सावधानी से मुझे रखा था अब तो बाजार में डंके की चोट पर सब जा, जाहिर कर दिया गया मास्टर श्रीमान ने ही तो वचनामृत में सब छाप कर सब का दिमाग खराब कर दिया गिरीश बाबू ने ठाकुर पर ऐसी जोर जबरदस्ती की थी ना, उनको गालियां दी थी ना, इसीलिए वे लोग भी अब ऐसा करना चाहते हैं फिर मंत्र लेने को क्या यही एक जगह मिली मठ बेलूर मठ में भी तो सब लड़के हैं उनके पास जाकर क्या मंत्र नहीं ले सकते उनमें क्या शक्ति नहीं है सब लोग मेरे ही पास भेज देते हैं मैं तो यहां तक बोल चुकी हूँ कि कुलगुरु का त्याग करने से महापाप होता है फिर भी वे नहीं लौटते मैं तुम जो मंत्र देती हो वह तो इच्छा करके ही देती हो माँ दया के कारण मंत्र देती हूँ छोड़ते नहीं रोते हैं देख कर दया आती है कृपावश मंत्र देती हूँ नहीं तुम मुझे क्या लाभ मंत्र देने से उसका शिष्य का पाप लेना पड़ता है सोचती हूँ शरीर तो जाएगा ही कम से कम इनका काम बन जाए